सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा सहकार रेडियो के श्रोताओं को विनोद का नमस्कार प्रस्तुत है यशपाल की कहानी दुख का अधिकार मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है वो हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज के निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं उस समय ये पोशाक ही बंधन और अर्चन बन जाती है जैसे वाई की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रखती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा क्या जमाना है जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा अरे इन लोगों का क्या है ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पे जान देते हैं इनके लिए तो बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा अरे भाई इनके लिए मरे जिये कोई मतलब ना पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए जवान बेटे के मरने पर तेरह दिन का सूतक होता है वो यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है हजार आदमी आते जाते हैं कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा क्या अंधेर है पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका तेस वर्ष का जवान लड़का था घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास डेढ़ बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता कभी माँ बैठ जाती लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में ऐसी पके खरबूजे चुन रहा था गीली मेड़ की तरवाहट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया सांप ने लड़के को डस लिया लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई झाड़ना फूकना हुआ नागदेव की पूजा हुई पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट रोए पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला सर के बीच से उसका सारा बदन काला पड़ गया था जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए भगवाना परलोक चला गया घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई बाप नहीं रहा तो क्या लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए लेकिन बहू को क्या देती बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोचते पोसते भगवान के बटूरे हुए खरबूजे डलिया में समेट बाजार की ओर चली और चारा भी क्या था बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी परंतु सिर पर चादर लपेटे सिर को घुटने पर टिकाए, कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वो बाजार में सौदा बेचने चली टिकाएक हायरे पत्थर देव उस पुत्र वियोगनी का दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा वो संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद ढाई मास तक पलंग से ना उठ सकी थी उन्हें पंद्रह पंद्रह मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे जब मन को सोच रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं उसी हालत में नाग ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरे खाता में चला जा रहा था सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है